भद्रं भद्रं कर्णे शुणुयामदेवा भद्रम पशेम्भरांगे सुुवागुशस्तनूर् व्यसेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नहाने ओम स्वस्ो बृहस्पतिद शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बादरायनम सूत्रभाष्य वे भगवुन गुरुरात्ति मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रकरण की ष्ट कंडिका, कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं पंचम कंडिका में ब्राह्मण भाग के द्वारा क्रम मुक्ति की साधन भूत समस्त ओंकार की उपासना का विधान हुआ और ये जो ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त साध्य साधन भाव है क्रम मुक्ति और ओंकार उपासना का इसे मंत्र द्वारा समर्थित किया जा रहा है दो मंत्र हैं उसमें से ष्ट कंडिकास्थ मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की भी चर्चा हो गई है थोड़ी टीका में अवशिष्ट है तो टीकाकार जो भाष्य में आया था किम ध्यानकाले विशेषेणकस्म एक ध्यान कालेसृसु क्रियासु बाह्याभ्यर इदिमेंसुप्त वाक्य आया था पद आया था इसमें जाग्रस्व सुसुप्त स्थान पुरुष पदार्थों को बताया जा रहा है अनवि प्रयुक्ता इस पद की व्याख्या करते हुए ये बताया गया था तो इसके लिए जाग्रत स्वप्न सुसुप्त पुरुष कौन है इसका वर्णन टीकाकार करते हैं तो जाग्रत पुरुषो वैश्वानरा भिन्नो विश्व ये जाग्रत पुरुष है आकार मात्रा रूप प्रतीक में जिसका ध्यान करना है वह जाग्रत पुरुष है जागृत अभिमानी पुरुष वो है वैश्वानर अभिन्न विश्व और इसमें आगे कहते हैं तत्थान स्थूल शरीरम जागृत वैश्वानर अभिन्न विश्व का स्थान है तीन शरीरों में से स्थूल शरीर स्थान यानी अभिमान का विषय और अवस्थाएं तीन अवस्थाओं में से जागृत अवस्था उसका उसकी भोग अवस्था और स्वप्न पुरुष है स्वप्न पुरुषस्तु हिरण्य गर्भा भिन्न तेजस हिरण्य गर्भ से भिन्न तेजस जो सूक्ष्म शरीर अभिमानी है वो है स्वप्न पुरुष उसका स्थान है तत्थान लिंग शरीरम उसके अभिमान का विषय है सूक्ष्म शरीर और स्वप्नश स्वप्न अवस्था उसकी भोग्यवस्था है और सुसुप्त ईश्वरात्मा प्राग्या सुसुप्ति अवस्था में ईश्वराभिन प्राज्ञ ये सुसुप्त पुरुष है और उसका स्थान है यानी कारण शरीर और सुसुप्ति अवस्था है उसकी विशेष रूप से यद्यपि प्राज्ञ तीनों अवस्थाओं में रहता है प्राज्ञ की उपाधि कारण शरीर जागृत में नहीं होता ऐसा नहीं लेकिन स्वप्न में कारण शरीर के साथ साथ सूक्ष्म कार्य उपाधि भी उसके अभिमान का विषय बनती है इसलिए सूक्ष्म कार्य जो अभिमान का विषय है मन वह प्रधान रहता है स्वप्न में तो उसको माना गया उसका स्थान और सूक्ष्म शरीर में प्रधान है मन रूप उपाधि इसलिए ओलिंग शरीर उसके अभिमान का विषय कहा गया और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर प्रधान होता है व्यवहार में इसलिए उसे कहा गया स्थूल शरीर अभिमानी विश्व पूर्व पूर्व उपाधि उत्तर उत्तर तो आती ही है जागृत में तीनों उपाधियां रहती हैं कारण शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी और स्थूल शरीर भी स्वप्न में स्थूल छूट जाता है अभिमान का विषय नहीं रहता और सूक्ष्म भी नहीं रहता सुसुप्ति में केवल कारण में ही अभिमान रहता है उस दृष्टि से यहां पर अभ्याकृत सुसुप्ति इत्यादि कहा है आगे लिखते हैं ते तादात्मेना यद तेजाम आकारादितात्म्यनम लक्षणासु योगक्रियासु जाग्रस्व सुसुप्त स्थान पुरुष अभिध्यान लक्षणासु विशेषण है योग क्रियासु का इसी विशेषण की व्याख्या की जा रही है तो इसलिए कहते हैं तेषाम तेषाम शब्द से लेना सुसु स्वप्न सुसुप्त स्थान पुरुष ये जो बताए गए और इनका अपने अपने अभिधान रूप मकारादि मात्राओं के साथ तादात्म्य आरोपित करके जो ध्यान है मकार में प्राज्ञराभिन्न प्राज्ञ और कारण उपाधि तथा सुसुप्ति अवस्था इन सब का प्राज्ञ के अभिमान के विषयभूत सब का तादा आरोप किया जाएगा मकार मात्रा में और फिर आरोप्य तथा अधिष्ठान का तादात्म्य होने से तादात्म्य रूप से ध्यान यानी अभेद रूप से ध्यान ये मकार मात्रा का ध्यान होगा उसका फल होगा ब्रह्मलोक की प्राप्ति और जो हिरण्यगर्भ गर्भाभिन्न तेजस हैं उसके अभिमान का विषय सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म कार्य और स्वप्नवस्था इनका उकार मात्रा में आरोप करके तद अभिन्नतया ध्यान ये होगा उकार मात्रा का अभिध्यान उसका फल होगा तत्त लोक की प्राप्ति मात्र और आकार मात्रा का जो ध्यान है विश्वा आ, वैश्वानर अभिन्न विश्व अवस्था और स्थूल कार्य का तादात्म्य करके आकार मात्रा के साथ ध्यान ये होगा केवल पृथ्वी लोक में आस्तिक मनुष्य के जन्म का हेतु जब इन व्यस्त एक एक मात्राओं का ही चिंतन करेंगे उनके अर्थ के रूप में और वहां पर कहा गया था कि अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता इस विशेषण के सामर्थ्य से अन्योन्य सक्ता में आ, ये हो इन्हीं मात्राओं का जब परस्पर संस्लिष्ट तया ध्यान होगा का मतलब समस्त ओंकार का ध्यान होगा समस्त ओंकार की मात्राओं के अर्थ चिंतन के साथ ओंकार का जो लक्षार्थ है समस्त ओंकार का लक्षार्थ है परब्रह्म और उस पर परब्रह, ब्रह्म दृष्टि से समस्त ओंकार का ध्यान होगा तो बताया था क्रम मुक्ति का साधन बनेगी उपासना न इससे बताया गया था क्रम मुक्ति को इसे कह रहे हैं आगे की तेजाम आकारादि तादात्म्यन यद अभिध्यान तल्लक्षणासु योग क्रियासु प्रयुक्तासु अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता तीसरो मात्र प्रयुक्ता चेत न कंपते ऐसा अन्वय करना का मतलब समस्त ओंकार की पर ब्रह्म दृष्टि से उपासना क्रम मुक्ति की साधन है ऐसा यह मंत्र भी बता रहा है अनेक सर्वात्मक पर ईश्वरे ओंकाराभेदे अभेदेन ध्यानम उक्तम् ये अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता इन विशेषणों के सामर्थ्य से इस वाक्य के द्वारा अनेन अनेन अनेन मंत्रेण सर्वात्मक जो परब्रह्म हैं उसका ओंकार में आरोप करके ओंकार अभेदेन ध्यान बताया गया क्रम मुक्ति का साधन भाष्य में एक आया था कौन कंपित नहीं होता तो यथोक्त विभाग मूल मंत्रस्थ शब्द का अर्थ कर दिया यथोक्त ओंकारस्य इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि यथोक्त इति ऐसा प्रति ग्रहण करके तीसरो मात्रा इति श्लोकोक्त विभाग इत तीसरो मात्रा इस मंत्र में बताया गया जो ओंकार की मात्राओं का विभाग है एक एक मात्रा का उसके अर्थ के रूप में चिंतन लोक लोकमात्र प्राप्ति का साधन है और अन्योन्य सक्त इन मात्राओं का यानी समस्त ओंकार का पर दृष्टि से अभी ध्यान क्रम मुक्ति का साधन है ये विभाग तत्त लोक प्राप्ति का साधन ओंकार उपासना है और ओंकार उपासना ही क्रम मुक्ति का भी साधन है ऐसा जो विभाग है कौन सी ओंकार उपासना क्रम मुक्ति की साधन है कौन सी ओंकार उपासना लोकांतपाती फल मात्र की प्रापक है इस विभाग को अच्छी तरह से जानने वाला और फिर क्रम मुक्ति की साधनभूत ओंकार की उपासना मात्र करने वाला वो है यथोक्त विभागज्ञकार से मूल मंत्रस्थ ज्ञ श शब्द का अंत में कहा गया था कुतो वा चलेत कश्म इसके विषय में कहते हैं टीकाकार कि चलनम विक्षेपः कुतो व चलेत इसमें चलेत शब्द का अर्थ है यानी चलेते किया न कंपते का अर्थ वो जो कुतो व चलेत ये जो आया था ना कि न कंपते ज मूल में और उसका अर्थ कर दिया था न चलती तो कुतो वा चलेत कश्म आक्षेप अर्थ में कुतः शब्द का और कश्मिन शब्द का प्रयोग करके ये कहा जा रहा है कि चलन रूप विक्षेप का निमित्त ही और प्रयोजन ही वहाँ पर नहीं है अतः समस्त ओंकार उपासक उपासना का परिपाक होने पर विक्षेप रहित होता है जहां पर विक्षेप का कोई निमित्त ही नहीं है विक्षेपक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है ये और वो अवस्था है अद्वैत ब्रह्म भाव की प्राप्ति क्रम मुक्ति उस दृष्टि से कुतो वा चलेत कसिम वा चलत का अर्थ टीकाकार करते हुए पहले चलन कार्थ करते हैं चलनम विक्षेप और स्वस्य स्वयं सर्वात्म भावात चलनम न संभवती चलेत कस्म तो स्वस्य सर्वात्म तो स्व से लेना उपासक जिसमें चलन का अभाव बताया जा रहा है विक्षेपाभाव बताया जा रहा है समस्त ओंकार की उपासना के फल स्वरूप उस उपासक को जिसकी उपासना परिपक्व हो गई है उसे स्वई सर्वनाम से लेना तो स्वस्य का अर्थ निकलेगा उपासकस्य परिपक्व उपासकस्य सर्वात्म जब उपासना का परिपाक होगा फलावस्था में पहुंचेगा तो उपासना का परिपाक है उपास्य भाव की प्राप्ति और उपास्य कौन है परब्रह्म वह सर्वात्मा है और सर्वात्म भाव की प्राप्ति ये हो जाएगी परिपक्व समस्त ओंकार उपासक को जब सर्वात्मा होगा तो कभी भी किसी को अपने आप से विक्षेप नहीं होता तो ये समस्त ओंकार उपासक उपासना के परिपाक अवस्था में अपने आप को मात्र एक वेष्टि उपाधि के साथ तादात्म्य करके तदात्मक नहीं समझता अपितु सर्वात्मा समझता है अपने से अलग किसी को समझता ही नहीं अनुभव ही नहीं करता दूसरे का वो अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित तो होता सर्वात्मा भाव को प्राप्त करना है अद्वैत भाव को प्राप्त करना इसलिए कहते हैं कि स्व व्यतिरिक्तता भावाच तो उसकी दृष्टि में तो दूसरा कोई है ही नहीं और विक्षेप अपने आप से होता नहीं है दूसरे से होता है दूसरे के प्रतिकूल व्यवहार से होता तो पहले दूसरा हो और फिर वो प्रतिकूल व्यवहार का निमित्त बने तब तो विक्षेप पहुंचे तो ये स्व उपासक सर्वात्मा होने के कारण उसके दृष्टि में दूसरे का अभाव होने से चलनम न संभवती चलन का निमित्त कोई दूसरा प्रतिकूल व्यवहार करने वाला न होने से चलनम यानी विक्षेप न संभवती विक्षेप संभव नहीं होगा कुतो हेतो हो कस्मिन वा विषये चलेत तो किस कारण से और किस प्रयोजन को लेकर के वह विक्षेप करेगा का अर्थ है विक्षेप का कोई न कारण है न कोई प्रयोजन है उद्देश्य अब इस प्रकरण का की अंतिम कंडिका है और ब्राह्मण के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थक द्वितीय मंत्र है उसका अवतरण लिखते भाष्यकार भगवान सर्वार्थ संग्रहार्थो द्वितीयो मंत्र सर्वार्थ शब्द से लेना इस प्रकरण के द्वारा उक्त जो संपूर्ण अर्थ है यानी व्यस्त ओंकार की उपासना से संसार अंत पाति तत्त तत लोक की प्राप्ति और समस्त ओंकार की परब्रह्म दृष्टि से उपासना से क्रम मुक्ति ये है इस प्रकरण के द्वारा उक्त सर्वाथ और इस सर्वार्थ का संग्राहक ये मंत्र हैं वक्षमान मंत्र द्वितीय मंत्र तो सर्वाथ संग्राह द्वितीय मंत्र तो इस मंत्र का उच्चारण कर लें ऋग्भिरेतम यजुर्भीर अंतरिक्षम साम तत्कवेदय तमोकारेण्ववायतने विद्वा यमजरमृतमयरंचे ऋग तो भीत वेदयते ऐसा लगाना तो ऋग्भी अभिमानी देवताओं के द्वारा ये येतम शब्द से लेना ये तम लोकम जो ओंकार की प्रथम मात्रा आकार का उसके अर्थ से अभिन्नतया चिंतन करने से प्राप्त होने वाला फल रूप इस पृथ्वी में आस्तिक मनुष्य का जन्म आस्तिक मनुष्य शरीर उसे एतम शब्द से लिया जा रहा है और पहले बताया था उस आकार मात्रा की मात्र उपासना करने वाले उपासक को ऋचाए मनुष्य शरीर की प्राप्ति कराती हैं इसलिए यहाँ ऋग भी और ऋग शब्द से लिया गया था ऋग अभिमानी देवता तो ऋग्वेद अधिष्ठात्री देवता इन्हें आकार मात्र के उपासकों को एक मनुष्यलोक वेदयंते हैं उपासका का करता है उपासका ओंकार की प्रथम मात्रा आकार की उपासना करने वाले उपासक ऋग अधिष्ठात्री देवता द्वारा मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं यानी ये देवताएं उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त कराती है विदली लाभे धातु से नीच प्रत्यय करके फिर आ, वेदी धातु बना और उसका रूप है वेदयंत तो प्राप्त करते हैं विधज्ञाने वेत्ती बनता है उसका और दोनों आ, उसके भी नीच प्रत्यय करके वेदयंत बनेगा लेकिन यहां पर लाभ हाँ तो वेदयंते यानी प्राप्तवंती प्राप्त करते हैं वे उपासक मनुष्यलोक को और दूसरा है भी अंतरिक्षम वेदयंते तो पहले बताया था ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार की उसके अर्थ से अभिन्नतया उपासना करने वाले उपासक यजु अभिमानी देवताएं उन्हें अंतरिक्ष आधार सोमलोक की प्राप्ति कराती है इसलिए अंतरिक्षम शब्द से लेना अंतरिक्ष आधार है जिस सोमलोक का वो सोमलोक जिसे हम लोग स्वर्ग कहते हैं स्वर्ग की प्राप्ति होती है जहां से इसी कल्प में पुनरावृत्ति होती है और ओंकार की तृतीय मात्रा मकार की उपासना करने वाले उपासकों शाम से यानी शाम अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा प्राप्त करते हैं किसको तो ब्रह्मलोक को तो सामभीर यत्त कवयो वेदयन्ते यहाँ वेदयंत के वेदयंत्य के कर्ता के रूप में कवियों को बताया जा रहा कवि है उपासक जो अतीन्द्रिय अर्थ के दृष्टा तो ये ओंकार की तत्त मात्राओं का अभिध्यान तथा मनुष्य लोकादि की प्राप्ति इनका साध्य साधन भाव यह लौकिक प्रमाण गम्य नहीं है वेद प्रमाण गम्य है इसलिए यहाँ वेद जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अगम्य अर्थ है उसी को बताता है उसे कहा जाता है अलौकिक अर्थ और उस अलौकिक अर्थ के दृष्टा ओंकार की तत्द मात्राएं मात्राओं की उपासना तथा मनुष्य लोकादि की प्राप्ति का साध्य साधन भाव यह है अलौकिक अर्थ और इस अलौकिक अर्थ के दृष्टा शास्त्र के माध्यम से वो है कवि और ये जान करके फिर उसकी उपासना कर रहे हैं तो उपासना करने वाले उपासक कवि शब्द का अर्थ निकला वे ऋग देवताओं के सहायता से प्राप्त करते हैं मनुष्य मनुष्यलोक को तो जो अधिष्ठात्री देवताओं की सहायता से प्राप्त करते हैं स्वर्गलोक को और शाम अधिष्ठात्री देवता की सहायता से प्राप्त करते हैं ब्रह्म लोक को इन, इन सब से जो जो प्राप्त होता है उसे कवि लोग जानते हैं प्राप्त करते हैं जान करके प्राप्त करते हैं वो कवि हैं उपासक आगे हैं तम ओंकारे नई आयतनेन अन्वेति विद्वान तो या तो ऐसा लगाइए तो जो कवि यानि विद्वान है किस अर्थ के विद्वान हैं तो इन इन लोकों की प्राप्ति का जो साधन बताने वाले वेद हैं उन वेद के अर्थ के अभिज्ञ इन ऋगाियों के द्वारा जिस साधन जिस फल को प्राप्त किया जाता है ऐसा जानते हैं यानी साध्य साधन भाव जानते हैं उन्हीं ओंकार के तत्त मात्राओं के उपासना द्वारा उपासक इस वाक्य के द्वारा कहा जा रहा है कि तम यानी यत् में जो यत् था उस यत के द्वारा ग्राह्य थे तीनों लोक तत्त मात्राओं की उपासना के फलभूत उन्हीं को यहाँ पर तम इस सर्वनाम से भी लेना तो तम यानि लोकत्र तीन प्रकार के लोक तीन प्रकार की मात्राओं की अलग अलग उपासना के फलभूत उन्हें विद्वान यानि उपासक ओंकारेण आयतन ओंकार रूपो आयतन से यानि साधन से ओंकार से लेना ओंकार उपासना ओंकार उपासना से ओंकार उपासना रूप साधन से प्राप्त करता है ओंकार उपासक और आगे कहते हैं कि ओंकारेण आयतनेन विद्वान नद्वान्ंच अन्वेति ऐसा भी अन्वय करना तो ओंकार ओंकारूप ओंकार उपासना रूप साधन से ही उपासक परम अन्वे इन्हें परब्रह्म को भी प्राप्त करता है वो परब्रह्म कैसा है तो कहते हैं यत्त इन्हने ओंकार रूप उपासना से जिस ब्रह्म को प्राप्त करता है वो उस ब्रह्म का स्वरूप है कि तत्म वो शांत है का अर्थ है एक एक मात्रा की उपासना से प्राप्त होने वाला जो तत्त तत लोक है वो तो द्वैतात्मक है और द्वैतात्मक होने से वहां विक्षेप का निमित्त है और उस न, वो सारा निमित्त जहाँ पर समाप्त है उसे कहा जाता है शांत जागृत और स्वप्न अवस्था में अर्थात प्रथम मात्रा तथा द्वितीय मात्रा की उपासना का फलभूत जो लोक है और ब्रह्मलोक हैं उन सब में द्वैत विद्यमान है और ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी मात्र मकार मात्रा की ब्रह्मलोक की प्राप्ति के उद्देश्य उपासना करने वाले को वहां द्वैत ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी सत्य ही भाषित होता है तो सत्य भाषित होगा तो द्वितीय द्वय भयम भवती के अनुसार वहाँ विक्षेप का निमित्त तो रहेगा वहाँ भी विक्षेप होगा तो उस दृष्टि से यहाँ पर, पर जो समस्त ओंकार की उपासना के फल स्वरूप प्राप्त होने वाला परब्रह्म है यानी क्रम मुक्ति है उसका ये एक विशेषण है शांतम यानी तत्लोकगत फल में रहने वाली जो सद्वितीयता रूप विक्षेप का निमित्त उन विक्षेप निमित्तों से रहित शांत कहलाएगा और अजरम तो जरा रूप विकार से रहित जरा रूप विकार होता है शरीरादि रूप उपाधि में और ओंकार की उपासना का समस्त ओंकार की उपासना का फल है क्रम मुक्ति यानि परब्रह्म भाव की प्राप्ति और ब्रह्म निर्विकार है उसमें कोई भी विकार नहीं तो जरा रूप विकार भी नहीं रहेगा इसलिए अजरम वो अजर है और याने ये जो वर्धते और वी अपरिणमते और अपक्षीयते विपरिणमते अपक्षीयते ये सब जो विकार बताए हैं न पंचम और चतुर्थ उससे रहित हैं ये अजर शब्द से बताया गया विपरिणाम है युवा अवस्था के बाद में शरीर में होने वाला जो परिवर्तन वृद्धावस्था वो भी नहीं है और अपक्षय भी नहीं है और अमृतम से बताया जा रहा है अंतिम विकार भी उसमें नहीं है विनाश मृत्यु ब्रह्म जो ओंकार की समस्त ओंकार की उपासना से प्राप्त होने वाला है वह अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता अमृत है अजर तथा अमृत होने से ही यानी निर्विकार होने से ही अभय है वो भय तथा भय कारणों से रहित हैं और ये सब शांत अजर अमृत अभय होने के कारण ही वह पर है यानि निर्विशेष है उपाधिगत तो सारी विशेषताओं से विलक्षण है ऐसा पर उसे विद्वान यानि उपासक ओ ब्रह्म की दृष्टि से समस्त ओंकार की उपासना करने वाला उपासक इस प्रकार का जो शांतादि शब्दों के द्वारा लक्षित परब्रह्म है उसे अन्वेती यानी प्राप्त होती उसे प्राप्त करता है किसे तो ओंकारे नहीं व आयतने न ओंकार रूप आयतन से ही वो प्राप्त करता है जिस ओंकार की वेष्ट उपासना से लोक त्रय की प्राप्ति होती है उसी ओंकार की समस्त उपासना करने से वो परब्रह्म की प्राप्ति होती है ये ये मंत्र बता रहा है तो जरा ये विकार तो स्थूल शरीर का है आ, नहीं होती यानी वहाँ भी स्थूल शरीर होता है भोगायतन लेकिन वो निर्जर होते हैं जरा विक स्थूल शरीर में ही जरा रूप विकार नहीं होता स्थूल शरीर में उनका स्थूल शरीर तो होता है लेकिन उस स्थूल शरीर में दो ही अवस्थाएं होती हैं इसलिए उनको निर्जर कहते हैं देवताओं को लघु में एक निर्जर शब्द आया है ना जरावर्जित वर्जित हाँ तो जरा है स्थूल शरीर का धर्म वो मृत्यु लोक में होता है देवता वृद्ध नहीं होते हैं जरा ग्रस्त नहीं होता लेकिन उनका स्थूल शरीर नहीं होता ऐसा नहीं उनके स्थूल शरीर में मनुष्य शरीर में जैसे जरा अवस्था आती है ऐसी जरा अवस्था नहीं आती ये अर्थ है बाकी है जरा स्थूल शरीर का ही धर्म अजरम शब्द से जरा विकार से रहित ये लेना है जरा और विकार नहीं जरा नाम का जो विकार उससे रहित और जरा और विकार कहने से एक तो स्वयं जरा हुआ और दूसरे विकार हुए दूसरे विकार ने खाली जरा नाम के विकार से रहित अजर और वो अजर देवता शरीर होने पर भी अमृत नहीं होता विनाशी है सापेक्ष अमृत होते हैं इसलिए अमर कहते हैं यद्यपि उनको भी लेकिन निरपेक्ष अमृत यहाँ पर लेना है और निरपेक्ष अमृत है ब्रह्म ही जिसकी कभी भी किसी भी अवस्था में मृत्यु नहीं होती तो देवता अमर होने पर भी उनकी जब उनका प्रारब्ध समाप्त तो होता है पुण्य लोकम विषयती के अनुसार मृत्यु हो जाती है इसलिए वे यहाँ अमृत शब्द से ग्राह्य नहीं है देवता <coughs> तो तम आयतनेन अन्वेति नन्वेति विद्वां यातम अजरम अमृतम अभयम चेति इसे बताया गया कि जिस व्यस्त ओंकार की उपासना से अलग अलग लोक की प्राप्ति होती हैं उसी समस्त ओंकार की उपासना से उपासक निर्विकार ब्रह्म भाव को प्राप्त करता क्रम मुक्ति को प्राप्त करता अब ये भाष्य को देखिए ऋग भी ये लोकम मनुष्य उपलक्षितम तो ऋग् अधिष्ठात्री देवताओं की सहायता से ये, ये लोकम आस्तिक मनुष्य का जन्म प्राप्त करता है वहाँ पर कहा था कि वो मनुष्य लोक में आता है और वहाँ पर श्रद्धा तप ब्रह्मचर्य आदि साधुनों से संपन्न होता है यानी साधक बन के आता है जिसे गीता में योग भ्रष्ट का दूसरे प्रकार का जन्म बताया अथवा योगिना योगिनामेव कुलती धीमता एक तद दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम वो है ओंकार की मात्र प्रथम मात्रा की उपासना का फल और यजुर्भि अंतरिक्षम वो अंतरिक्ष कोण तो सोमाधिष्ठितम यानी सोम शरीरम सोम शरीर का जाता है देवता शरीर को और साम भीर यत इति तृतीयम तो तृतीय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है पृथ्वी लोक की अपेक्षा तृतीय ब्रह्मलोक है यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो पहला फल हुआ पृथ्वी लोक दूसरा हुआ अंतरिक्ष शब्द से लक्षित सोमलोक और तीसरा है ब्रह्मलोक मकार मात्रा की उपासना का फल तृतीय कवो यानी मेधा विद्यावंत विद्यावंत न विद्वांस वेदयते तो जो कवि है यानी मेधासपन्न है अर्थात तो विद्यावन है विद्या है उपासना वही प्राप्त करते हैं <coughs> तम त्रिविध लोकम ओंकारयना साधन अपर ब्रह्म लक्षणम अन्वेति अनुगछति विद्वान तो ये जो तीन प्रकार का फल है इसे ओंकार उपासक प्राप्त करता है ओंकार उपासना रूप साधन से इन्हीं तीनों लोकों को कहा जाता है अपर ब्रह्म अपर ब्रह्म की उपाधि रूप होने के कारण ये अपर ब्रह्मात्मक फल है आगे कहते हैं ते नहीं वा। तो ते तेन इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए अपर ब्रह्म प्राप्त यह ओंकार प्रयुक्त तेन व परम परमी प्राप्न ब्रह्मलोक ब्रह्म उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात उक्तस्य साक्षात्कारेणकार से क्रमुक्तिल्वाह तेन ते <coughs> तो कहते हैं कि अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन के रूप में बताया गया जो ओंकार है उसी ओंकार की उपासना से परब्रह्म की भी प्राप्ति होती है ब्रह्मलोक में समस्त ओंकार की उपासना यह मनुष्य शरीर में परब्रह्म की दृष्टि से करके जो ब्रह्मलोक जाता है और वहां पर उसे ब्रह्मलोक में उत्पन्न निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कारण तो निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और फिर उक्त ओंकार ऐसा कैसे हुआ तो कहते इसलिए कि उक्त जो ओंकार यानी समस्त ओंकार की उपासना है वह क्रम उक्ति फलवती होने से क्रमुक्ति फलत्वात तो समस्त ओंकार की उपासना क्रम मुक्ति की साधन होने से उसका क्रम मुक्ति रूप फल है इसलिए ये कहा जा रहा है कि तेन व ओंकारेण यह तत्परम ब्रह्म अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम इन सब का अन्वय है अन्वेति के साथ जो पूर्व में एक अनवेती पद आया ना अनवेत अनुगछती तो तेनाव परम ब्रह्म तद अन्वे ऐसे लगाना तो जो परब्रह्म है उसकी भी प्राप्ति ओंकार उपासना से ही होती है समस्त ओंकार उपासना से और पर ब्रह्म को बताया गया मुंडक में अक्षर सत्य पुरुष नाम से इसलिए कहा अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम वो कैसा है तो शांत है यानी विमुक्त है तो विमुक्त का अर्थ है विक्षेप के कारणों से रहित है इसे आगे कह रहे हैं जागर स्वप्न सुसुप्त्यादि विशेष सर्व प्रपंच विवर्जितम शांतम का ही अर्थ किया अपर ब्रह्म में जो उपाधि के कारण विशेषताएं होती है <coughs> सद्वितीय रूप उन सारी विशेषताओं से रहित तो शांत शब्द का अर्थ निकला तो जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि विशेष सर्व प्रपंच विवर्जितम और इसीलिए कहते हैं अतएव अजरम जब उपाधि रहित है तो जरा रूप विकार तो उपाधि का है तो उस जरा रूप विकार से भी रहित होगा निर्विकार होगा अतएव अजरम तो जरा वर्जितम और अमृतम यानी मृत्यु वर्जितम तो जरा वर्जित वो हुआ अजरम पद का अर्थ और अमृतम का अर्थ हुआ मृत्यु रहित है यानी विनाश रहित है अविनाशी है और इसीलिए कहते अतएव यस्मा जरा विक्रियादी रहता रहित अतो अभयम तो अभयता में हेतुगर्भ विशेषण है ये अजरम अमृतम तो अजर होने से तथा अमर होने से अभय हैं ये जरा अवस्था और मृत्यु अवस्था से भय होता है इन्हें भय का निमित्त है और ब्रह्म भय के निमित्त भूत जरा तथा मरण से रहित है इसलिए अभय हैं भयवर्चित हैं भय के हेतु से भी रहित है और यस्मादेव अभयम तो जिस कारण से ब्रह्म अभय है इसलिए परम यानी निरतिशय है अतिशय का अर्थ है विशेष निरतिशय का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष और तदपि यानी इस, इस प्रकार का जो ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म भाव वो निर्विशेष ब्रह्म भाव भी समस्त ओंकार की उपासना से ही प्राप्त होता इसे कह रहे हैं कि तदपि ओंकार आयतन गमन गन साधन अन्वेती तो तदपि तदपिने वो परब्रह्म भाव भी ओंकार रूप जो साधन है ब्रह्मलोक की प्राप्ति का उसी से यहा मनुष्य शरीर में रह करके ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति प्राप्त करता है यदि पर दृष्टि से ध्यान करता है तो समस्त ओंकार का तो गमन साधनेन अन्वेति अन्वे आगे कहते हैं इति शब्द वाक्य परिस जो परं चेति में इति शब्द हैं ये बता रहा है कि यह आ, मंत्र पूरा हुआ अब टीका में एक वाक्य है जो तेन व ओंकारेण यहाँ पर एवंकार का है न तेन के साथ उस उसतेन के साथ एव कार का अर्थ करते हैं टीकाकार भाष्य में जो था तेन परम इत्यादि तो ये नपरम अन्वेति तेन पर अन्वेति जिस ओंकार से अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसी ओंकार से परब्रह्म की भी प्राप्ति होती है यानी ओंकार परब्रह्म अपरब्रह्म दो में से उपासक की आकांक्षा के अनुसार किसी भी एक का प्रापक है यदि अपरब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो अपरब्रह्म की प्राप्ति कराता है और परब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो परब्रह्म की प्राप्ति कराता है ओंकार ये बताया गया हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा यानी वैदिक उपासना करने वाले गृहस्थ के यहां क्या होता कहते थे की अच्छा तो उनका ऐसा सुना था मैंने भी तो एक प्रश्न उपनिषद पर भी जो उन्होंने स्वाध्याय प्रवचन किया था ना वो निकला है प्रकाशित हुआ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ तो थोड़ा उसको बताऊंगा बाद में तो ये शब्दों वाक्यपरी इति शब्द है वाक्य की समाप्ति का देता अच्छा हाँ टीका में एक वाक्य ये न अपरम अन्वेति अन्वेति परम अपि इति तेन आगे अन्वेतीगेय एक वाक्य और टीका में ही तदपि इति आयतन विशेषनाथ विशेषणार्थम पुनर इति न पुनरुक्ति इति बोध्यम तो यहाँ पर जो तेन ओंकारेण परम ब्रह्म एक तो शुरू में ओंकार ग्रहण है इस वाक्य में ओंकारेण इस तृतीयांत पद का और फिर तदपी ओंकारेण आयतन नहाँ पर भी ओंकारेण इस पद का ग्रहण है तो दो बार उच्चारण हुआ न एक ही वाक्य में ओंकार इस पद का इसलिए पुनरुक्ति की आशंका हो सकती है उसका निराकरण करते हुए टीकाकार ने लिखा कि तदपि तदपी इति आयतन विशेषणार्थम पुनः ओंकार ग्रहणम तो तेन व ओंकारेण के पास में तो ओंकार का ग्रहण पर प्राप्ति का साधन ओंकार है ये दिखाने के लिए और तदपि पर तदपी का जो ग्रहण है वह आयतने के विशेषण के रूप से है इसलिए पुनरुक्ति नहीं है ये यहां पर कहा न पुनरुक्ति इति बोध्यम तो इस प्रकार ये जो पंचम प्रश्नूप पंचम प्रकरण है ओ समाप्त होता हैथदीय प्रश्नोपनिषद प्रश्न श्रीमद्परमहंसपरिव्रजकाचार्य श्रीमद्गोविंद्यदशिष मशंकर भगवत प्रश्नोपनिष्भाष्ये पंचम प्रश्न इति आनंद ज्ञान जान विरचित प्रश्नोपनिष्भाष्यटीकायां पंचम प्रश्न ओं भद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रंपेम्श्रा स्थि सुषुवा गुशस्तनूषेमदीतु